बहादुरी की परीक्षा जापान देश में एक अनोखा स्कूल था उसकी कक्षाएं रेल के डिब्बों में थी स्कूल चारों तरफ से विशाल बगीचे से घिरा हुआ था तोतोचान नामक एक लड़की स्कूल में पढ़ती थी। एक बार तोतोचान के स्कूल में शिविर लगा असेंबली हॉल में तंबू लगाए गए और सभी बच्चे रात में वही रुके हेडमास्टर ने घोषणा की हम एक रात को बहादुरी की परीक्षा लेंगे ये कुहन बुत मंदिर में होगी जो बच्चे भूत बनना चाहते हैं वे अपना हाथ उठाते सात लड़के भूत बनने के लिए आगे आए निश्चित शाम को बच्चे स्कूल में इकट्ठे हो गए भूत बनने वाले बच्चे अपने साथ पोशाक थोड़ी -थोड़ी देर के पर मंदिर की चले। उन्हें पहले मंदिर और फिर कब्रिस्तान के चारों तरफ चक्कर लगाकर पहुंचना था हेडमास्टर ने समझाया बहादुरी की परीक्षा है तो जरूर पर अगर कोई बच्चा इसे पूरा किए बिना स्कूल वापिस लौटना चाहे तो आ सकता है तो चांदी तो, तो चांद माँ से टॉर्च मांगकर लाई थी कुछ लड़कों ने कहा कि वे भूतों को पकड़ेंगे हल्ला बुल्ला करते हुए स्कूल के दरवाजे से निकले आखिर तो, तो चांद की टोली के बाहर निकलने का समय आया हेडमास्टर ने कहा कि जब तक वे मंदिर में नहीं पहुंच जाते तब तक भूत प्रकट नहीं होंगे परंतु बच्चों को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ वे डरते हुए मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे देव की बड़ी मूर्तियां द्वारपाल की तरह दिखने लगी चांदनी रात थी पर मंदिर के मैदान में बड़ा अंधेरा था दिन में यही जगह बच्चों को भरी लगती थी पर रात को खासकर उस रात को उन्हें वह जगह डरावनी लगने लगी हवा से पेड़ों में सरसराहट हुई कोई बच्चा ऊ कहकर चीखा किसी दूसरे का पैर एक मुलायम चीज पर पड़ा और वह भूत आया कहकर चिल्ला पड़ा डर इतना छा गया कि दोस्त का हाथ भी भूत का हाथ लगने लगा तो चांद ने निश्चय किया कि वह किसी भी हालत में कब्रिस्तान तक नहीं जाएगी क्योंकि उसी जगह तो भूत होने की आशंका थी बहादुरी की परीक्षा होती कैसे है यह तो उसे पता चल ही गया था इसलिए वह वा, वह वा वापस लौट सकती थी उसकी टोली में दूसरे बच्चे भी इसी निर्णय पर पहुंचे न था वे सब जितनी तेजी से उनके ले जा सकते थे उतनी तेजी से भागे। पर उन्होंने देखा की जो टोलियां उनसे पहले निकली थी वे भी वापिस आ चुकी थी पता चला की कब्रिस्तान तक पहुंचने की हिम्मत किसी की भी नहीं हुई ठीक उसी समय सिर पर सफेद कपड़ा ओढ़ एक बच्चा रोता हुआ आया उसके साथ एक शिक्षक भी थे वह भूत बने बच्चों में से एक था बहुत देर कब्रिस्तान कब्रिस्तान में इंतजार करता रहा किंतु जब कोई नहीं आया तो वह डर गया रोते रोते वह बाहर आया रास्ते में इंतजार कर रहे शिक्षक उसे वापस लेकर आए सब बच्चे उसे चुप कराने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक और भूत रोता हुआ एक लड़के के साथ लौटा यह भूत कब्रिस्तान में छिपा हुआ था अचानक किसी के भागने की आहट आई वह उछल उसे डराने के लिए बाहर निकला दोनों की टक्कर हो गई दर्द और डर के मारे दोनों दौड़कर एक साथ वापिस आए बच्चों को उनकी बात इतनी मजेदार लगी कि उनका तनाव जाता रहा और वे जोर जोर से हंसने लगे भूत भी कभी हंस रहे थे कभी रो रहे थे कुछ देर बाद तोतो लौटा। उसने अखबार की बनी हुई, टोपी पहनी हुई थी वो बहुत नाराज था कि उसने। उसके हाथ पाँव पर मच्छर काटे हुए थे और वो खुजला रहा था किसी ने कहा अरे देखो मच्छरों से काटा हुआ भूत सभी फिर हंसने लगे अब मैं जाकर बाकी भूतों को लाता हूँ पांचवी कक्षा के शिक्षक ने कहा उन्हें कुछ भूत सड़क की बत्ती के नीचे मिले पता चला कि कुछ और डर के मारे घर चले गए थे वे उन सबको इकट्ठा करके स्कूल में ले आए उस रात के बाद वे बच्चे भूतों से कभी नहीं डरे आखिर भूत स्वयं भी तो डर जाते हैं तैसु को कुरी